श्री श्रीरामकृष्णकथामृत सप्तम परछेद गोस्वाम सह सर्वर्मसम प्रसंगे भोजनावसने प्रभु श्रीरामकृष्ण लघुखट्टाया विश्राम प्रकोष्ठे जनसंमर्द उत्तरो वर्धते बहिस्थिंदा लोक पिपूर्णा अंतर्गृह भक्ता भूतले उपबास्त श्री प्रभु प्रतिमेसचुषा पश्यदारुरेश राोपन गिरीद्र राखाल भवनाथ महाशय इदयो नेक प्रकोष्ठ उपस्थिताखाल पिता सगता सोपी तस्कोषे आसीनोस्तो वैष्णवगोस्वामी अभी तस्ह उप्री प्रभुस्थ संबोध्य ब्रवीति गोस्वामो दृष्टव श्री प्रभुमस्तकम्य प्रणमति स्म क्विचाग्रता प्रतिपातमको नाम महात्मम अनुरागो महात्म्यंुरागो वजामिल्ण अस्त ऋषे कोस्वामी महाशय ना भवत कलौना महात्म्यं श्रीरामक आम नात महात्म्यम अस्ती सत्यं किंतु अनुरागो ने कि ईश्वर व्याकुप्राणेन भाव्यम कवल नामकीर्तन कुरस्में रत मन चेत कि दंश से दशन साधारण मंत्रेन न शाम पर गोमय पृष्ठ वर्णन विधेय गोस्वामी तर् अजामल अजामलो महापाचकृश पापनाचरी किंतु मृत्युकायन मुक्तू श्रीरामकृष्ण अजामल पूर्वजन्मनेकमें सैदी उत्तर युम तेनाली वक्त शक्य यतस्य स्नन पनेन ये तदा हस्तिन स्नपन किनरपज कर्द चर्चन पूर्ववत्थित किंतु हस्तशाला प्राग यदि के रजो मजन तथा क्रियते, क्रीय ती गात्र मलिम वर्त है नाकुदम अभवत किन्तु ततः परमेव नानां पापैर्लिप्तः स्यात् मनसि बलम नास्ति न ना प्रतिजानीते पुनः पापं न कुर्यामिति गङ्गास्नानात् पापं सर्वम् अपैति किन्तु गच्छति चेत् किं स्यात् लोका वदन्ति पापानि वृक्षोपरितिष्ठन्ति गङ्गास्नानाद् अनन्तरं यदा नरः प्रत्यावर्तते तदा तानि प्राक्तन पापानी, प्राक्न पापा वृक्षा झंपेन तस्क पतं सा तुरात पुनरपी स्कंधम आरूढ़ा स्ना पादमनमकंधम आूढ़ा अतो नामकर्तन कुरु सामच प्राथना यहागो भवि किये वस्तून दिवस कृते यथा देह तवय से यथाप्यक मानसा विवादस्य तेजु प्रीतिथे तथास्व वैष्णवधंकवादस् सर्वर्मसम श्रीरामकृष्ण गोस्वाम आंतरिकी निष्ठा चेहसर्मेर साक्षात्कार वैष्णवा अभी स्वर प्राप्स शाक्ता अेदातवादिंती ब्रह्मज्ञापी प्रापस पुनर्महदीया ख्रृष्टधर्मीया एपस आंतरिकष्ठायाँ सत्यां प्राप्ति केचन विवाद कुर ते वी अस्माक श्रीकृष्ण यदि न भजसे तदा किमें न भ्यति किंच अस्मक मातर कालिका यदि न भजसे कि भविष्य अस्माक्रृष्टधर्म न स्वीकृ कुरुषे चेत न भविष्य दृश्य सर्वा बुद्धये प्रम्तजनबुद्दि अथो मम धर्मो यथार तो मिथ्यास मंदबुद्धि नागे ईश्वरों गुम शक्य केचन पुनर्वदंतीकारराकार सा नुक्ता पुनर्वाद यो वैष्णव स वेद्तवादीना सह विवदे यदि ईश्वरसक्षात्कार तरी येसाक्षात्कार प्रकृत गोचर ईश्वर स साकार पुनः चेती एक विहाया स कतिविधोस्ती वक्त नक्येचनाधा क्योंचि हस्तिन समीपाता के निर्दे अच्छे जंतोनाम हस्ती पृष्टा कीदृशो गज ते हतिनो गात्रम स्प्रु प्रवृत्ता एको वजद गजोय स्तंभसदृश केवलं सौंधो हस्ति कवल पादस्पर्शवा कशन अन्न वदतोज एक कवल कर्णमेक स्पष्वा मतिम चक्रे एवं ये केचन तस्वा उदर वस्थाप्य अन्भूतवे नाविध् प्रवृत्ता ईश्वर विषय ये य स मनुते न नएत भिन्न कोपी एको पुरीशो जन पुरीशोत्सर्गावृत्य अवदत तरह स्थले एक लोहित कृकलास दृष्टि प्रत्यागे अपर एक वदतूव दधीक्ष मूलम अगछं लोहिता कथम सैदरवर्णम स्वच्छुषा दृष्टवा अपर एक वदद तमह सम्यक जाने एव युषम स बहुरूपो माया भी दृष्ट स लोहि न हरद्वर्णों न स्वच्छुषा अपश्यम नील अपरौ दौ आस्ताम तौ अवसता पीते पांशुना अंत सर्व विवाद प्रबुद्ध प्रबद्ध सर्वे, सर्वे जानती मैं यदा लोकिता तदे सत्यम तमाम कलहमक्य कशन पृष्ठ को विषय यदा सर्वं सर्वण अश्रोशीत, तदा अगा अहम अमुष वृक्षस्यादा अभी चंतु तद्पी जाने यूय प्रत्येक यद्रूथ तत्स्यम असौ क्रीकलास क्वचित हरिद्वर्ण क्वचि नील ना कि क्वचि पशा वर्णीन निर्गुण साकारो निराकारो व गोस्वामीन प्रति ईश्वरस्त कवल साकार की वचन में कि सीकृष्णईव मनुषस शरीरधारण कृप्वा सत्यम नापरग्य भक्तायशन ददा एक सत्यमी स निराकारो अखंड सच्चिदनंद सत्य वेद स सा साकारो निराकार स सा गुण इुक्त निर्गुणोक्त कीदशो जानस सच्चिदनंदगर इव सागरोदकम भूय भासते शैत्यगुण यहां सागरोदकूय भाषते गृहीतनाखंड अर्णवांसी प्लवते भक्ति परसेन सागरे साकार तथा भक्तिमस्पर्शेन सच्चिदाननंदसागरेमूर्तिदर्शन भक्तायुनशन सूर्य सीमें विघल यहां पूर्वजल तथा जलम अथ अध ऊर्धमय अतः श्रीमदभागवते प्रभो तमेव साकार अस्म घृतस्व मनुष् सन राजसे वेदे वांग मनस्यो अतीत इत्युक्तम् किन्तु किंतु वक्त शक्नो ये कंंचन भक्ता स निसाकार एदसमस्तम न गलती स्फाटि आकार धत्ते केदार महाशय श्रीमद्भागवते व्यासिया दोषाणवत क्षमा मायाचत एक हे भगवं मन साती परंतु अहम कवल ते लीलां तव साकार रूपम वर्णित अतः क्षमताधरामकृष्ण आम ईश्वर साकार अभी चराकार किंच साकार निराकारातीत अभी तरदेुम शक्य